श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद नब्बे साधना तथा साधु संग ज्ञान अज्ञान के पार चले जाओ ससधर का शुष्क ज्ञान श्री राम कृष्ण दोपहर के भोजन के बाद अपने कमरे में विश्राम कर रहे हैं कुछ भक्त भी बैठे हुए हैं आज नरेंद्र भवनाथ आदि भक्त कलकत्ते से आए हैं दोनों मुखर्जी भाई ज्ञान बाबू छोटे गोपाल बड़े काली ये भी आए हैं तीन चार भक्त कौन नगर से आए हुए हैं उन्हें बुखार आया था सूचना आई थी आज रविवार है चौदह सितम्बर अट्ठारह सौ चौरासी पिता का स्वर्गवास हो जाने पर नरेंद्र अपनी माँ और भाइयों की चिंता में पढ़ बड़े व्याकुल हैं वे कानून की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं ज्ञान बाबू चार परीक्षाएँ पास कर चुके हैं वे सरकारी नौकरी करते हैं दस ग्यारह बजे के लगभग आए हैं श्री राम कृष्ण ज्ञान बाबू को देखकर क्यों जी एका ये एक ज्ञानोदय यह क्या ज्ञान साहस जी बड़े भाग्य से ज्ञानोदय होता है श्री राम कृष्ण साहस तुम ज्ञानी होकर भी अज्ञानी क्यों हो हाँ मैं समझा जहाँ ज्ञान है वही अज्ञान है वशिष्ठ देव इतने ज्ञानी थे परंतु लड़कों के शौक से वे भी रोए थे अतः तुम ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ पैरों में अज्ञान का कांटा लग गया हो उसे निकालने के लिए ज्ञान रूपी कांटे की जरूरत है निकल जाने पर दोनों कांटे फेंक देना चाहिए ज्ञान कहता है यह संसार धोखे की टट्टी है और जो ज्ञान और अज्ञान के पार चले गए हैं वे कहते हैं यह आनंद की कुटिया है वह देखता है ईश्वर ही जीव जगत और चौबीसों तत्व हुए हैं उन्हें पा लेने पर फिर संसार में रहा जा सकता है तब आदमी निर्लिप्त हो सकता है उस देश में बढ़ई और औरतों को मैंने देखा है ढेकी में चूड़ा कूटती है एक हाथ से धान चलाती है दूसरे से बच्चे को दूध पिलाती है साथ ही खरीददारों से बात भी करती है कहती है तुम्हारे ऊपर दो आने उधार है दे जाना परंतु उनका बारह आना मन हाथ पर रहता है कि कहीं ढेकी न गिर जाए बारह आना मन ईश्वर पर रख कर चार आने से काम करना चाहिए श्री राम के सशधर पंडित की बात भक्तों से कह रहे हैं देखा एक रूखा आदमी है केवल सूखा ज्ञान और विचार लेकर है जो नित्य में पहुँच लीला लेकर रहता है उसका ज्ञान पक्का है उसकी भक्ति भी पक्की है नारद आदि ने ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भक्ति ली थी इसी का नाम विज्ञान है केवल ज्ञान शुष्क होता है जैसे एका एक फूट पड़ने वाले आतशबाजी के अनार कुछ देर फूल छूटने पर तुरंत फूट जाते हैं नारद और सुखदेव आदि का ज्ञान जैसे अच्छे अनार थोड़ी देर एक तरह के फूल निकलते हैं फिर बंद होकर दूसरी तरह के फूल निकलने लगते हैं नारद और सुखदेव आदि का ईश्वर पर प्रेम हुआ था प्रेम सच्चिदानंद को पकड़ने की रस्सी है दोपहर के भोजन के बाद श्री रामकृष्ण जरा विश्राम कर रहे हैं बकुल के पेड़ के नीचे बैठने की जो जगह है वहाँ दो चार भक्त बैठे हुए गप्पे लड़ा रहे हैं भवनाथ दोनों मुखर्जी भाई मास्टर छोटे गोपाल हाजरा आदि श्री राम कृष्ण झाउ तल्ले की ओर जा रहे हैं वहाँ जाकर जरा बैठे मुखर्जी हाजरा से आपने इनके पास से बहुत कुछ सीखा है श्री राम कृष्ण हास्य नहीं बचपन से ही इनकी यह अवस्था है सब हंसते हैं श्री रामकृष्ण झाउ तल्ले से लौट रहे हैं भक्तों ने देखा भावावेश में है पागल की तरह चल रहे हैं जब कमरे में आए तब प्रकृतिस्थ हो गए श्री रामकृष्ण के कमरे में बहुत से भक्तों का समागम हुआ है कौन नगर के भक्तों में एक साधक अभी पहले पहल आए हैं उम्र पचास के ऊपर होगी देखने से मालूम होता है कि भीतर पांडित्य का पूरा अभिमान है बातचीत करते हुए वे कह रहे हैं समुद्र मंथन के पहले क्या चंद्र न था परंतु इसकी मीमांसा कौन करे मास्टर साहस्य देवी के एक गाने में है जब ब्रह्मांड ही न था तब मुंडमाला तुझे कहाँ मिली होगी साधक विरक्ति से वह दूसरी बात है कमरे में खड़े होकर श्री रामकृष्ण ने एकाएक कहा वह आया था नारायण नरेंद्र बरामदे में हादरा आदि से बातें कर रहे हैं उनकी चर्चा का शब्द श्री रामकृष्ण के कमरे में सुन पड़ रहा है श्री रामकृष्ण खूब बख सकता है इस समय घर की चिंता में बहुत पड़ गया है मास्टर जी हाँ श्री राम कृष्ण नरेंद्र ने विपत्ति को संपत्ति समझने के लिए कहा था ना? मास्टर जी हाँ मनोबल खूब है बड़े काली कम क्या है श्री राम कृष्ण अपने आसन पर बैठ गए गोडनगर के एक भक्त श्री राम कृष्ण से कह रहे हैं महाराज ये साधक आपको देखने आए हैं इन्हें कुछ पूछना है साधक देह और सिर ऊंचा किए बैठे हैं साधक महाराज उपाय क्या है श्री राम कृष्ण गुरु की बातों पर विश्वास करना उनके आदेश के अनुसार चलने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं जैसे डोर अगर ठिकाने से लगी हुई हो तो उसे पकड़कर चलने से पते पर पहुंचा जा सकता है साधक क्या उनके दर्शन होते हैं श्री राम कृष्ण वे विषय बुद्धि के रहते नहीं मिलते कामनी और कांचन का लेष मात्र रहते उनके दर्शन नहीं हो सकते वे शुद्ध मन और शुद्ध बुद्धि से अगोचर होते हैं वह मन चाहिए जिसमें आसक्ति का लेस मात्र ना हो शुद्ध मन शुद्ध बुद्धि और शुद्ध आत्मा यह एक ही वस्तु है साधक परंतु शास्त्र में है यथो तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा वे मन और वाणी से परे हैं श्री राम रखो इसे साधना किए बिना शास्त्रों का अर्थ समझ में नहीं आता भंग भंग चिल्लाने से क्या होता है पंडित जितने हैं सर्राटे के साथ श्लोकों की आवृत्ति करते हैं परंतु इससे होता क्या है भंग चाहे जितनी देह में लगा ली जाए पर इससे नशा नहीं होता नशा लाने के लिए तो भंग पीनी ही चाहिए दूध में मक्खन है दूध में मक्खन है इस तरह चिल्लाते रहने से क्या होता है दूध जमाओ दही बनाओ मत हो तब होगा साधक मक्खन बनाना ये सब तो शास्त्र की ही बातें हैं श्री रामकृष्ण शास्त्र की बात कहने या सुनने से क्या होता है उसकी धारणा होनी चाहिए पंचांग में लिखा है वर्षा पूरी होगी परंतु पंचांग दबाओ तो कहीं भून भर से भी पानी नहीं निकलता साधक मक्खन निकालना बतलाते हैं आपने निकाला है मक्खन श्री राम मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया यह बात रहने दो और ये बातें समझाना बहुत मुश्किल है कोई अगर पूछे कि घी का स्वाद कैसा है तो कहना पड़ता है जैसा है वैसा ही है यह सब समझना हो तो साधुओं का संग करना चाहिए कौन सी नाली कफ की है कौन सी पित्त की और कौन वायु की इसके जानने की अगर ज़रूरत हो तो सदा वैद्य के साथ रहना चाहिए साधक दूसरे के साथ रहने में कोई कोई आपत्ति करते हैं श्री रामकृष्ण वह ज्ञान के बाद ईश्वर प्राप्ति के बाद की अवस्था है पहले तो सत्संग चाहिए ही ना साधक चुप हैं साधक कुछ देर बाद झुंझुला आपने उन्हें जाना कहिए प्रत्यक्ष रूप से हो या अनुभव से इच्छा हो और आप कर सकें तो कहिए नहीं तो ना सही श्री रामकृष्ण मुस्कुराते हुए क्या कहूँ आभाष मात्र कहा जा सकता है साधक वही कहिए नरेंद्र गाएंगे नरेंद्र कहते हैं पखावज अभी तक नहीं लाया गया छोटे गोपाल महिमाचरण बाबू के पास हैं श्री रामकृष्ण नहीं उसकी चीज़ ले आने की कोई जरूरत नहीं कौन नगर के एक भक्त कलाकारों के ढंग से गाने गा रहे हैं गान हो रहा है और श्री रामकृष्ण एक एक बार साधक की अवस्था देख रहे हैं गवैया नरेंद्र के साथ गाने और बजाने के विषय पर घोर तर्क कर रहे हैं साधक गवैये से कह रहे हैं तुम भी तो यार कम नहीं हो इन सब वाद विवादों से गरज इस विवाद में एक और महाशय बोल रहे थे श्री रामकृष्ण ने साधक से कहा आपने इन्हें कुछ न कहा श्री रामकृष्ण कौन नगर के भक्तों से कह रहे हैं देखता हूँ आप लोगों के साथ भी इनकी नहीं बनती नरेंद्र गा रहे हैं गाना का सुनते हुए साधक ध्यान मग्न हो गए श्री रामकृष्ण के तख्त के उत्तर की ओर मुँह किए बैठे हैं दिन के तीन या चार बजे का समय होगा पश्चिम की ओर से धूप आकर उन पर पड़ रही थी श्री रामकृष्ण ने फौरन एक छाता लेकर अपने पश्चिम ओर रखा जिससे धूप न लगे नरेंद्र गा रहे हैं इस मलिन और पंकिल मन को लेकर तुम्हें कैसे पुकारों क्या जलती हुई आग में कभी तृण बैठने का भी साहस कर सकता है तुम पुण्य के आधार हो जलती हुई आग के समान हो मैं तृण जैसे पापी तुम्हारी पूजा कैसे करूं? परंतु सुना है तुम्हारे नाम के गुणों से महापापियों का भी परित्राण हो जाता है पर तुम्हारे पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए मेरा हृदय न जाने क्यों काँप रहा है मेरा अभ्यास पाप की सेवा में बढ़ गया है जीवन बेथा ही चला जाता है मैं पवित्र मार्ग का आश्रय किस तरह लूँगा यदि इस की और नराधम को तुम अपने दयालु नाम के गुण से तारो तो तार दो कहो मेरे केशों को पकड़कर कब अपने चरणों में आश्रय दोगे नरेंद्र गा रहे हैं हे दिनों के शरण तुम्हारा नाम बड़ा ही मधुर है उसमें अमृत की धारा बह रही है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 मैं गाऊंगा, अब भी भाभा वेशम हैं श्री राम कृष्ण गा रहे हैं उन्होंने कई गाने गाए फिर वे गीत के एक चरण की आवृत्ति करते हुए कह कर रहे हैं माँ मुझे पागल कर दे उन्हें ज्ञान और विचार द्वारा या शास्त्रों का पाठ करके कोई नहीं प्राप्त कर सकता वे विनयपूर्वक गाने वाले से कह रहे हैं भाई आनंदमय का एक गाना गाइए गवाइए महाराज क्षमा कीजिएगा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 श्री राम कृष्ण अलाप सुनकर भाई इससे भी आनंद होता है गाना समाप्त हो गया कौन नगर के भक्त श्री राम कृष्ण को प्रणाम करके विदा हो गए साधक हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कह रहे हैं विसाई जी तो मैं अब चलता हूँ श्री राम कृष्ण अब भी भाभावेश में हैं माता के साथ बातचीत कर रहे हैं माँ मैं या तुम क्या मैं करता हूँ नहीं नहीं तुम करती हो अब तक तुमने विचार सुना या मैंने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 चंडी में है वही लक्ष्मी है और अभागे के यहाँ की धूल भी वही है भवनाथ आदि से यह क्या विष्णु पुराण में है भवनाथ हँसते हुए जी मुझे तो नहीं मालूम कौन नगर के भक्त आपकी समाधि अवस्था देखकर उठे चले जा रहे थे श्री राम कृष्ण कोई फिर कह रहा था कि तुम लोग बैठो भवनाथ हँसते हुए वह मैं हूँ श्री राम कृष्ण तुम जैसे लोगों को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 मान करने पर एक सखी ने कहा था राधिका को अहंकार हुआ है वृंद ने कहा यह अहम किसका है यह उन्हीं का अहंकार है कृष्ण के ही गर्व से वे गर्व करती हैं अब हरि नाम के महात्म की बात हो रही है भवनाथ नाम करने पर मेरी देह हल्की पड़ जाती है श्री राम वे पाप का हरण करते हैं इसीलिए उन्हें हरी कहते हैं वे त्रिताप के हरण करने वाले हैं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 वे लोग साकारवादियों की कितनी निंदा करते हैं श्रीयुक्त महेंद्र मुखर्जी तीर्थ यात्रा करने वाले हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं फिर पेड़ होगा तब फल होंगे तुम्हारे साथ अच्छी बातें हो रही थी महेंद्र जी जरा इच्छा हुई है घूम लो फिर जल्द ही आ जाऊँगा तीसरा पहर ढल गया है दिन के पाँच बजे होंगे श्री राम उठे भक्तगण बगीचे में टहल रहे हैं उनमें से कितने ही शीघ्र घर जाने वाले हैं श्री राम कृष्ण उतावले बरामदे में हाजरा से बातचीत कर रहे हैं नरेंद्र आजकल गुहों के बड़े लड़के अन्नदा के पास प्रायः जाया करते हैं हाजरा सुना है गुहों का लड़का आजकल कठोर साधना कर रहा है भोजन भी थोड़ा सा ही करता है चार दिन बाद अन्न खाता है श्री राम कहते क्या हो कौन कहे किस भेस से नारायण मिल जाए जरा नरेंद्र ने स्वागत गीत गाया था श्री राम कृष्ण उस्तुगता थे कैसा किशोर पास खड़ा था श्री राम तेरी तबीयत अच्छी है ना श्री राम पश्चिम वाले गोल बरामदे में खड़े हैं शरत काल है फला का गिरुआ कुर्ता पहने हैं और नरेंद्र से कह रहे हैं तूने स्वागत गीत गाया था गोल बरामदे से उतर श्री राम नरेंद्र के साथ गंगा के बांध पर आए हाथ मास्टर है नरेंद्र गा रहे हैं श्री राम कृष्ण खड़े हुए सुन रहे हैं सुनते सुनते उन्हें भावावेश हो रहा है अब भी दिन कुछ शेष है सूर्य भगवान पश्चिम की ओर अभी कुछ दिख पड़ रहे हैं श्री राम कृष्ण भाव में डूबे हुए हैं एक ओर गंगा उत्तर की ओर बही जा रही है अभी कुछ देर से ज्वार का आना शुरू हुआ है पीछे फुलवाड़ी है दाहनी और नौबत और पंचवटी दिखाई दे रही है पास में नरेंद्र खड़े हुए गा रहे हैं शाम हो गई नरेंद्र आदि भक्त प्रणाम करके विदा हो गए श्री राम कृष्ण अपने कमरे में आए जगन माता का स्मरण चिंतन कर रहे हैं श्री यदु मल्लिक पास वाले बगीचे में आज आए हुए हैं बगीचे में आने पर प्राय आदमी भेजकर श्री राम कृष्ण को बुलवा ले जाते हैं आज भी आदमी भेजा है श्री राम कृष्ण जाएँगे अधरसेन कलकत्ते से आए और श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण श्रीयुत यदूमलिक के बगीचे में जाएंगे। लाटू से कह रहे हैं लालटेन जला जरा चलेंगे श्री राम कृष्ण लाटू के साथ अकेले जा रहे हैं मास्टर भी साथ हैं श्री राम कृष्ण मास्टर से तुम नारायण को लेते क्यों नहीं आए मास्टर कह रहे हैं क्या मैं भी साथ चलूँ श्री राम कृष्ण चलोगे अधहर आदि सब हैं अच्छा चलो दोनों मुखर्जी भाई रास्ते में खड़े थे श्री राम कृष्ण मास्टर से पूछ रहे हैं क्या ये लोग भी कोई जाएंगे मुखर्जियों से अच्छा है चलो तो हम जल्दी चले चल, चले आ सकेंगे श्री राम कृष्ण यदु मल्लिक के बैठक खाने में आए कमरा सजा हुआ था कमरे में और बरामदे में दीवार गिरे जल रही है श्रीयुक्त यदूलाल छोटे छोटे लड़कों को लिए हुए प्रसन्नतापूर्वक दो एक मित्रों के साथ बैठे हैं नौकरों में से कोई आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहा है कोई पंखा झल रहा है यदु बाबू ने हंसकर बैठे हुए श्री राम कृष्ण से संभाषण किया जैसे पुराने परिचितों का व्यवहार हो यदुबाबू गौरांग के भक्त हैं उन्होंने स्टार थिएटर में चैतन्य लीला देखी थी श्री कृष्ण से उसी की बातचीत कर रहे हैं कहा चैतन्य लीला का नया अभिनय बड़ा अच्छा हो रहा है श्री रामकृष्ण आनंदपूर्वक चैतन्य लीला की बातचीत सुन रहे हैं रह रहकर यदूबाबू के एक छोटे लड़के का हाथ लेकर खेल कर रहे हैं मास्टर और दोनों मुखर्जी भाई उनके पास बैठे हुए हैं श्री अधहर सेन ने कलकत्ता म्यूनिसपलिटी के बाईस चेयरमैन के पद के लिए बड़ी चेष्टा की थी उस पद का वेतन हज़ार रुपया है अधर डिप्टी मजिस्ट्रेट हैं तीन सौ रुपया प्रति मास पाते हैं उम्र तीस साल की होगी थ्री रामकृष्ण यदू बाबू से अधर का तो काम नहीं हुआ यदु और उनके मित्र अधर की उम्र तो अभी ज़्यादा नहीं हुई कुछ देर बाद यदु कह रहे हैं तुम जरा उनके लिए नाम जप करो श्री राम कृष्ण गौरांग का भाव गा कर बतला रहे हैं श्री राम कृष्ण ने कीर्तन के कई गाने गाए गीत के समाप्त हो जाने पर दोनों मुखर्जी भाई उठे उनके साथ श्री राम कृष्ण भी उठे परंतु भावावेश अब भी है घर के बरामदे में आकर खड़े होते महासमाधि मग्न हो गए बरामदे में कई बत्तियां जल रही हैं थी बगीचे का दरबान भक्त था वह श्री राम कृष्ण को आमंत्रित करके कभी कभी भोजन कराता था दरबान श्री राम कृष्ण को पंक, बड़े पंखे से हवा करने लगा बगीचे के कर्मचारी श्री रतन ने आकर श्री कृष्ण को प्रणाम किया श्री राम कृष्ण की प्राकृत अवस्था हो रही है उन लोगों से संभाषण करते हुए वे नारायण नारायण उच्चारण कर रहे हैं श्री राम कृष्ण भक्तों के साथ ठाकुर मंदिर के सदर फाटक तक आए जहां मुखर्जी उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे अधर श्री राम कृष्ण को खोज रहे थे श्री राम कृष्ण सहस्य इनके मास्टर के साथ तुम लोग सदा मिलते रहना और बातचीत करना प्रिय मुखर्जी साहस हाँ ये अब से हमारे मास्टर बने श्री राम कृष्ण गंजेली का स्वभाव है कि दूसरे गंजेड़ी को देखकर उसे आनंद होता है अमीरों के आने पर तो वह बोलता भी नहीं परंतु अगर एक अभागा कहीं का गंजेड़ी आ जाए तो उसे गले लगाने लगता है सब हंसते हैं श्री राम कृष्ण बगीचे के रास्ते से पश्चिम की ओर होकर अपने कमरे की ओर जा रहे हैं रास्ते में कह रहे हैं यदो बड़ा हिंदू है भागवत की बहुत सी बातें कहता है मड़ी काली मंदिर में चरणामृत ले रहे हैं श्री राम कृष्ण भी वहीं पहुँचे माता के दर्शन करेंगे रात के 9 बजे मुखर्जियों ने प्रणाम करके विदा ली अधर और मास्टर जमीन पर बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण अधर से राखाल की बातें कर रहे हैं राखाल वृंदावन में है बलराम के साथ पत्र द्वारा संवाद मिला था वे बीमार हैं दो तीन दिन हुए श्री राम कृष्ण राखाल की बीमारी का हाल पाकर इतने चिंतित हो गए थे कि दोपहर की सेवा के समय हाजरा से क्या होगा कहकर बालक की तरह रोने लगे थे अधहर ने राखाल को रजिस्ट्री करके चिट्ठी लिखी है परंतु अब तक पत्र की स्वीकृति उन्हें नहीं मिली श्री राम कृष्ण नारायण को पत्र मिला और तुम्हें पत्र का जवाब भी नहीं मिला अधहर जी नहीं अभी तक तो नहीं मिला श्री रामकृष्ण और मास्टर को भी लिखा है श्री राम चैतन्यलीला देखने जाएंगे इसी संबंध में बातचीत हो रही है श्री रामकृष्ण हंसते हुए यदु ने कहा था एक रुपये वाली जगह से खूब दिख पड़ता है और सस्ता भी है एक बार हम लोगों को पेनल्टी ले जाने की बातचीत हुई थी यदु ने हम लोगों के चढ़ने के लिए चलती नाव किराए पर लेने की बातचीत की थी सब हंसते हैं पहले ईश्वर की बातें कुछ कुछ सुनता था अब वह नहीं दिख पड़ता कुछ खुशामदी लोग यदु के दाएं बाएं हमेशा बने रहते हैं उन लोगों ने और चकाचौंध लगा दिया है बड़ा हिसाब हिसाबी है जाने के साथ ही उसने पूछा कितना किराया है मैंने कहा तुम्हारा न सुनना ही अच्छा है तुम ढाई रुपया देना इससे चुप हो गया और वही ढाई रुपये देता है सब हंसते हैं रात हो गई है अधर जाएँगे प्रणाम कर रहे हैं श्री रामकृष्ण मास्टर से नारायण को लेते आना